गरज तरज ये कहता पीव पीव और बादल गड़गड़ गर गड़गड़ -गर -गर -गर गरजता है तरजता है बिजली चमकती है और फिर भी ये पीऊ पी करे तो ओले गिरा देता है उपल उपलबर लेकिन चाहे बादल गरजे चाहे बिजली के चमका कर तरजे और चाहे पत्थर ओले के रूप में बरसाए लेकिन पपी है कि लगन मैं कोई अंतर नहीं आता भक्त तो वो है कि भगवान की ओर से चाहे जैसा भी वार हो एक आदमी बोले हम भगवान का भजन कर रहे हैं और हमारी विपत्ति नहीं कटेगी तो हम लोग नहीं कटेगी तो काय को परेशान हो तो भजन करो अरे बोले कैसी बात करते हो विपत्ति ना कटे फिर काय को भजन करें हम लोग के दो में से एक चीज तो कटेगी बोले क्या हम लोग या विपत्ति कटेगी या भगवान की नाक कटेगी तो हम को परेशान उनका विरध इतना है असल में जिससे हमारा प्रेम हो जाता है उसमें हम कारण नहीं ढूंढते अच्छा जितने ये व्यसन करने वाले हैं इनसे पूछो कि इस व्यसन से कोई फायदा हम तो खुद जानते महाराज कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं फिर छूटता है उन्हें आदत पड़ गई आप विचार करो संसारी तुच्छ चीजों से अगर मन लग जाए तो कोई फायदा नहीं होने पर भी उनसे लगन छूटती नहीं है और मैं आपसे कहता हूं कि जिस दिन भगवान से लगन लग जाएगी उस दिन कोई फायदा ना हो तो भी लगन छूटेगी नहीं जब संसार के पदार्थों से नहीं छूटती तो परमात्मा से लगी हुई लगन छूटेगी ये लगन लगी ही नहीं है इसलिए छूट छूट जाती है इसलिए भाई भगवान से लगन गोस्वामी बिंदु जी महाराज की पंक्तियां हैं इश्क इक तरफा में एक तरफा प्रेम इश्क इक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं और शाम तुम होगे शमा, क्षमा हो जाऊंगा मैं मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना ना कुछ वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं मैं अगर चाहूं तो चाहू तुम ना मुझको चाहना तुमने अगर चाह तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं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 तु सब विधि साधु सात भरत तो गादु तात भरत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 रहने में किसी किसी के होता है महत्व इस बात का नहीं है कि व्यक्ति कहा रहता है महत्व इस बात का है कि व्यक्ति कैसे रहता है शहर में रहकर भी कोई तीर्थ के भाव से रह सकता है और तीर्थ में रहकर भी कोई अनैतिक आचरण कर सकता है तो महत्व इसका बहुत अधिक नहीं है कि कौन कहां रहता है महत्व इसका सबसे ज्यादा है कि कौन कैसे रहता है इसलिए एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही लोग समझते हैं कि सन्यासी वो है जो संसार से दूर हो जाए पर उन्होंने कहा कि सन्यासी वो नहीं जो संसार में ना हो सन्यासी वो है जिसके भीतर संसार ना हो बाहर से तो अरे नाव भी जब चलेगी तब तो पानी में ही चलेगी सड़क पर नहीं चल सकती लेकिन नाव पानी में चलकर ही पानी से पार ले जाती है पर कब कि नाव तो पानी में रहे पर पानी नाव में न रहे तो भक्त संसार में तो रहता है पर संसार उसमें नहीं रहता उसके भीतर तो जो संसार का सार है वह रहता है भगवान रहते हैं इसीलिए भरत जी कहां रहे और कैसी व्यवस्था में रहे रामचरितमानस का यह प्रसंग बड़ा अद्भुत संकेत देता है भरद्वाज जी ने कहा कि भरत मैंने जीवन भर साधना की है जब तब नियम का संयम पूर्वक पालन किया है तीर्थ में रहे हैं हम तपस्वी हैं इसलिए झूठ नहीं बोलते सुनो भरत हम झूठ न कहा उदासीन तापस बन रहा ही। उदासीन है और कितना बढ़िया संकेत है जो उदासीन होगा वो झूठ बोलेगा ही नहीं क्योंकि व्यक्ति शत्रु की निंदा में और मित्र की तारीफ में झूठ बोलता है अपनों की प्रशंसा में झूठ बोलेगा और दूसरे की बुराई करने में झूठ बोलेगा पर भरद्वाजी कहते हम तो उदासीन न काहू से दोस्ती न काहू से बह इसलिए हम झूठ नहीं बोलते हैं। और फिर तपस्वी हैं हमारा नियम है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और सचमुच तपस्वी वही जिनका नियम हो और उस नियम के अनुसार भी रहे हम लोगों की तो आदत ही खराब होगी हम लोग इतना झूठ बोलते हैं कि पता ही नहीं लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं झूठ बोलना आदत में आ गया इतना आदत में आ गया अच्छा किसी से भी आप पूछ कर देखना जैसे वो जो कहां गए थे तो सीधे नहीं कह, कहेगा कि बाजार गए थे अभी आ, ना कभी नहीं बोले कहा गए थे? कहीं नहीं कहां गए थे? कहीं नहीं थोड़े बाजार तक गए थे अरे बाजार तक गए थे तो कहीं नहीं कहने की क्या जरूरत है? कुछ भी खा रहा हो भैया क्या कर अरे कुछ नहीं वो लड्डू रखे थे तो हमने कहा खाई क्या पढ़ रहा कुछ नहीं वो किताब नहीं तो पहले बोलेगा सत्य भी बाद में बोलेगा हमें लगता है कि झूठ बोले बिना सत्य बोले ही नहीं सकता आदत पड़ गई असत्य उच्चारण के और वो हमें असत्य असत्य नहीं लगता क्योंकि आदत में आ गया है पर भरद्वाज जी कहते हैं हम तपस्वी हैं हम ऐसा नहीं करते उदासीन तापस और फिर एक बात है गप सप में झूठ बोलना पड़े समाज के बीच में रहे तो हम तो बन रहा ही बन में रहते हैं इसलिए सही बात कह रहे हैं अजय सही क्या है सही है सब साधन कर सुहावा सब साधन सन पावा राम पावा सब साधन जितनी साधना किए उसका फल हुआ सीताराम जी लक्ष्मण जी का दर्शन और अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन भर की साधना का फल है भगवान सीताराम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन तो भगवान के दर्शन का फल क्या है भरद्वाज जी बोले तो हम कहेंगे ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा सेहत प्रयाग स्वभा हमारा सेहत सुभाग हमारा हमारा सुभाग प्रयाग सुभाग प्रयाग सुभाग भगवान के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन और प्रयाग सहित हमारा सौभाग्य है अच्छा एक बात बताओ अद्भुत बात कही है कि भक्ति से भगवान मिलते हैं भक्ति का फल है भगवत दर्शन और भगवान के दर्शन का फल है भक्त का दर्शन भक्ति की कृपा से भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं बिनहरी कृपा मिले ही नहीं संता भगवान की कृपा के बिना भक्त नहीं मिलते इसलिए राम थे अधिक राम कर दासा राम जी से अधिक राम जी के भक्त की दास की महिमा है महाराष्ट्र की संत परंपरा में एक कथा है कि एक जगह सब संत इकट्ठे हुए तत्कालीन बड़े बड़े संत उनमें नामदेव जी भी थे एक भक्त हुए गोरा कुमार महाराष्ट्र के बड़े उच्च कोटि के संत उनके यहां सब सब इकट्ठे नामदेव जी थाम जी एक जी सब ज्ञानदेव जी तो ज्ञानदेव जी की बहन परम संत मुक्ताबाई वो गोरा कुंभकार के यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए वो जो पीटते थे मिट्टी को लकड़ी की थापी रखी थी मुक्ताबाई ने वो थापी उठाई और क्रम से सब संतों की पीठ में एक एक मारना शुरू सब संत तो चुपचाप रहे नामदेव जी की बारी आई तो बड़ा क्रोध आया नामदेव जी को ये कोई तरीका है जैसे ही नामदेव जी के पास आई तो नामदेव क्या करती है? क्या कर रही है <laughs> मुक्त हुआ हंसने लगी बोले मैं तो ये देख रही थी कि ये जितने मिट्टी के घड़े हैं इनमें पक्का कौन है और कच्चा कौन है ये देख रही मिल गया मिल गया कहा कौन मिल गया बोले बस एक तू ही कच्चा है बाकी तो सब पक्के हैं बहुत कष्ट हुआ नामदेव जी को मुझे तो भगवान मिल गए तो भी मैं कच्चा रहा तब तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और कहा कि हां बात तो मुक्ता की सही है भले ही तुम्हें हम मिल गए हो लेकिन अभी तुम कच्चे हो बोले हम पक्के कब बनेंगे बोले किसी भक्त के पास जाओ संत के पास जाओ तब पक्के हो और तब नामदेव जी को उन्होंने बिसोआ खेचर के पास भेजा के वहां जाओ और आत्मज्ञान प्राप्त करो तो कहने का आशय यह है कि भगवान से अधिक भक्त की महिमा है बड़ी अधिक महिमा इसीलिए भरद्वाज जी ठीक ही कह रहे हैं कि भक्ति का फल है भगवान का दर्शन और भगवान के दर्शन का फल है भक्त का दर्शन इसलिए भगवान कभी कभी अपने निज जन को भी भक्तों के पास भेजते हैं तो वहां जाओ अरे वैसे ही देखो एक बार कागभुसुण जी को श्रेय देना था भगवान को तो गरुड़ जी को संशय हुआ ना भाई भगवान नाग फांस में बंध गए नारद जी को समाचार मिला बोले मौका अच्छा है गरुड़ जी भगवान को तुम ही बचा सकते हो बंधन में है गरुड़ जी गई माया नाग बरूथ का भक्षण कर लिया भगवान मुक्त हो गए गरुड़ जी को लगा कि क्या ये सचमुच भगवान है जिन्हें मैं बंधन से मुक्त करूं बस संशय हो गया और ऐसा संशय नारद जी के पास आए बोले राम जी क्या भगवान है या नहीं नारद जी मन में समझ गए कि वही रोग लगा जो हमें हुआ था या जो हम जैसे लोगों को अक्सर होता रहता वही हुआ है नारद जी बोले मेरे तो एक मुख है और बीना लिए मैं तो नारायण नारायण करता हूँ भगवान के भजन से और मैं क्या समझाऊं तुम चार मुख वाले मेरे पिता हैं ब्रह्मा जी उनके पास जाओ गरुड़ और खुश हुए कि अब ये नहीं समझा सके ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के पास गरुड़ गए और बोले बताओ मेरा ये ये संशय है ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें ये बताओ यहाँ भेजा किसने सब बोले नारद जी ने ब्रह्मा जी बोले ये काम वही कर सकते हैं लेकिन मेरे चारों वेद वार्ता से भरे हैं मैं चारों वेदों का गायन करता रहता हूं एक काम करो तुम पंचानन के पास जाओ शिवजी के पास अब तो गरुड़ और खुश हुए नारद जी नहीं समझा सके ब्रह्मा जी नहीं समझा सके शंकर जी के पास भेज रहे कई लोगों को अपने रोग का भी बड़ा अभिमान होता रोग का भी वर्णन ऐसे करते हैं जैसे बड़ी ऊंची चीज हो बड़ी महिमामय चीज हो ऐसे कहते हैं क्यों तो साहब क्या ऐसी वैसी बीमारी यहां के तो डॉक्टर समझ ही नहीं सके यहां वालों ने कहा कि वहां जाओ अरे वहां पहुंचे उन्होंने कहा हमें भी समझ में वहां से वहां भेज दिया और वहां भी बड़ी मुश्किल से मानो हम इतने बड़े हैं कि रोग भी हमें ऐसा वैसा नहीं हो सकता ये भी हुआ तो बड़ा ही हुआ हमारे हिसाब से इसी तरह कई लोग अपनी शंका को प्रश्न को संशय को बहुत महत्व देते हैं हमें समझा ही नहीं सके अरे वे क्या समझाए उन्होंने कहा उनसे उन्हों पूछो हमें उनसे पूछा उन्होंने कहा हमें भी समझ में नहीं आता यह कोई सौभाग्य की बात है दुर्भाग्य की बात है हमें तो कहता हूं प्रश्न जितनी जल्दी हल हो जाए उतना अच्छा बीमारी जितनी जल्दी मिटे से अच्छी पर गरुड़ बहुत खुश हो रहे थे नारद जी नहीं समझा सके ब्रह्मा जी नहीं समझा सके देखें शंकर जी क्या कहते शंकर जी रास्ते में ही मिल गए शंकर जी बोले तुम रास्ते में मिले हो इसलिए मैं नहीं समझा सकता एक काम करो अगर तुम्हें समझना है तो कागभूसुंड जी के पास जाओ काग के पास हाँ वो ही समझा सकते हैं अब तो गरुड़ चुप हो गए जा नहीं पड़ेगा बोले समझना है तो जाओ पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आपने ही क्यों नहीं समझा दिया उसे था। कि नारद जी नहीं समझा सके ब्रह्मा जी नहीं समझा सके शंकर जी बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत समझा पाए बोले सबसे कहता और बोले का घुसन कौए से समझेगा तो किसी से नहीं कहेगा कि हम कहा समझे कह कहीं नहीं सकता मैं किसने समझाया फिर नहीं कहेगा किसी शंकर जी बोले हमें मर्फ मिल गया था क्या हुए हैं की अभिमाना सोई खो वे चह कृपा निधाना भगवान उसे खोना चाहते थे ताते उमाना मैं समझा ताते उमान मुझे मर्म मिल गया था तो बोलो संकर जी ने कहां भेजा भेजा जी जी जी के पास क्यों? जी से के गरुण जी को आपके पास क्यों क्यों से कि को आपके उन्हें मोह मिस खगपति तो रघुपति दीन बड़ाई मोही ये राम जी ने मुझे यश दिया तो भैया भगवान भी अपने से मिले हुए व्यक्ति को समझाने के लिए समझवाने के लिए कल्याण कराने के लिए भक्त के पास भेजते हैं इसलिए भक्ति का फल है भगवान का दर्शन और भगवान के दर्शन का फल है भक्त का दर्शन भरद्वाज जी कहते हैं सहित प्रयाग सुभाग हमारा लेकिन जिसकी महिमा भगवान से अधिक हो ऐसा मेहमान आया तो जैसा मेहमान हो व्यवस्था भी वैसी करनी चाहिए पहले यह तो देखो कि किस आदमी को ठहरा रहे देखो एक संत कहते थे बड़ी अच्छी बात किसी को सरल समझना अच्छी बात है सरल होना अच्छी बात है। लेकिन सरल को मूर्ख तो मत समझो ना समझ तो मत समझो कई बार अरे उनकी क्या बने रहेंगे पड़े रहेंगे क्या बोले बड़े सरल हैं सरल हैं इसलिए चाहे पढ़े बेवकूफ हैं अरे सरलता का तो सम्मान करना चाहिए सरलता का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए दूसरे की योग्यता को दूसरे की विनम्रता को अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए भरद्वाजी भी कहते वो तो भक्त बिछाया पड़े वो तो कोई बात नहीं है भरद्वाजी के मन में आया मुनि ही सोच पाहुन बड़ता देवता तस पूजा जस चाहिए देवता जैसा देवता वैसी पूजा तो इनका इंतजाम बढ़िया करें यह तो सरल है लेकिन हमारा धर्म क्या है हमारा कर्तव्य क्या है हमें तो सेवा करनी चाहिए और तब भरद्वाज जी ने सोचा इनकी उचित व्यवस्था करें व्यवस्था की बात आई तो रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गई क्या करें ये रिद्धियां सिद्धियां संत के संकल्प की प्रतीक्षा करती हैं कि ये संकल्प तो करें और संत ऐसे विलक्षण होते हैं कि सदा संकल्प नहीं करते क्यों वे तो भगवान के संकल्प में ही अपना संकल्प मिलाए हुए हैं भरद्वाजी ने संकल्प किया रिद्धियां सिद्धियां आ गईं आदेश हुआ पहुनाई कर हर श्रम कहा मुदित मुनिराज इनकी सेवा करके इनको श्रम मुक्त करो ऐसे आदेश दिया अब रिद्धियों सिद्धियों ने व्यवस्था की अब भरद्वाजी तो नहीं चाहते थे कैसा हो लेकिन सेवक थोड़ा और ज्यादा ही समझदार होते हैं कई साधक संतों से ज्यादा समझदार होते हैं। सेवक है एक सेवक था एक संत का तो संत बहुत कहें कि भैया तो कहें हर बात गुरुजी कुछ भी कहें तो नहीं महाराज ऐसा नहीं ऐसा हम महाराज देखो सुनो हमारी भी सुनो हम महात्मा मा, बोले जब सुना क्या सुना ना बोले आप क्या कह रहे हो महात्मा बोले हम ये कह रहे हैं कि तुम नाती को गोद में खिला रहे हो अपने बेटे के बेटे को खुश हो रहे अच्छी बात है यह तो करो पर नाती प्रेम से तुम्हें क्या कहता है बाबा बाबा हा महाराज कहता तो है तो महात्मा बोले इस शुद्ध तोतली बाणी पर कुछ तो मन में शरमाओ और नाती कान लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ नाती तुम्हारे बाबा बाबा बाबा कह रहे हैं अब तो बाबा हो जाओ तो कह देता कि हाँ महाराज बात ठीक है आप ना नहीं ऐसा है गुरुदेव प्रभु ऐसा है ये ये बात नहीं है तो गुरुजी बोले क्या बात है बोले आपने एक बात और नहीं देखी आप तो अब कह रहे हमने तो पहले ही सोच ली थी बेटे का बेटा जैसे ही गोद में बैठता बाबा बाबा कहता है तो हम सोचते अब तो बाबा हो ही जाए बाबा हम बाबा होने का निश्चय कर लेते महाराज कर ही चुके थे आपके कहने से पहले महात्मा जी बोले फिर हुए क्यों नहीं बोले हम होने ही जा रहे थे तब तक बेटी का बेटा आया वो गोद में बैठ गया वो बोला नाना नाना ना ना। बोले वाला हम तो रोज सोचते हैं पर बेटी का बेटा मना कर दिया ना ना हम गुरुजी सोचते हैं कि चेला नहीं गुरु वही मिले एक महात्मा कह रहे थे तीन तरह के चेले होते हैं तीन तरह के एक तो वो कि मन की इच्छा जानकर सेवा की व्यवस्था करे सेवक जैसे वो समझेगा महाराज के स्नान का समय है कल्पना करो तो गुरु जी के स्नान का समय है तो बिना पूछे बाल्टी में पानी भर कर रख दे तौलिया रख दे और सब व्यवस्था करके कपड़े रख महाराज आप नहा लो आप समय होना उत्तम सेवक मध्यम कौन जो कहने से करे कि भाई अब हमारा नहाने का समय हो गया इंतजाम कर अच्छा महाराज जाए और सब व्यवस्था कर दे महाराज आपने आज्ञा की व्यवस्था होगी चलो नहाने ये मध्यम उत्तम तो वो जो बिना कहे कहे समझ कर करे मध्यम वो जो कहने से करे और इनसे सबसे ज्यादा निकृष्ट कौन मना भी न करे और करे भी नहीं जैसे गुरुजी जी के नहाने का समय हुआ और गुरु कहे कि बेटा अब हमें नहाना है पानी रखो अच्छा महाराज अभी के थोड़ी देर में गुरुजी बोले अभी रख अब थोड़ी देर के नहाना अच्छा महाराज तो पानी बाल्टी में रखें कि घड़े में गुरुजी जी बोला ना चाहे जिसमें रख रख नहाना है अच्छा महाराज बैठा वहीं है तो गए नहीं तुम हा महाराज एक बात पूछनी थी क्या बोले कुएं का कि नल का तब तो गुरुजी कहेंगे कि बैठ इतनी देर में तो नहा के ही आ जाते भी नहीं कर रहा जो आ गया जो सेवक कुछ ज्यादा ही कमाल करते हैं जी ने तो कहा कि तुम अच्छा सेवक अपने को मालिक से ज्यादा समझदार समझते हैं। एक बार दो मालिक इकट्ठे हुए तो एक मालिक दूसरे से बोला धनी आदमी थे दोनों बोले हमारा सेवक बड़ा मूर्ख है दूसरा बोला वो हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता तुम्हारा नौकर बोले प्रयोग करके देखो तो एक आदमी ने अपने नौकर बोला ये दस रुपए लो बाजार से एक टेलीविजन खरीद लाओ टीवी लो रंगीन ले आना, दस रुपए अब वो चला गया लेने <laughs> उसने दूसरे से कहा कि देखा हमारे नौकर का नमो न दस रुपए में टीवी लेने जा रहे दूसरा बोला अब हमारे नौकर का तमाशा देखो उसने अपने नौकर को इधर आ गया करें, ऐसा करो तुमने दुकान तो देखी हमारा ऑफिस देखा हां हां देखा वहां चले जाओ अच्छा ठीक क्या काम है बोलो वहां जाकर यह देखना है कि हम वहां हैं कि नहीं और वो भी चला गया ऐसे समझदार सेवक होते लेकिन यह बात और देखो विचित्र था इतनी ना समझी के बाद अपने को ना समझ मानने को कोई तैयार नहीं अब वो नौकर मिले बाजार में दोनों तो दोनों बोले एक बोला दूसरे वाले बोले हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है क्यों बोले हमको दस रुपए दिए कि बाजार से एक रंगीन टीवी ले आओ टीवी तो मैं पांच ले जाता दस रुपए में लेकिन उसने इतना भी नहीं सोचा कि आज इतवार है बाजार बंद है बड़ा मूर्ख है अब दूसरा नौकर कहता है कि हमारे से हमारा मालिक और ज्यादा मूर्ख है क्यों बोले हमसे कहता था ऑफिस में दुकान में ऑफिस में जाकर देखो हम वहां हैं कि नहीं अरे इस आदमी ये, इस मूर्ख से ये पूछो कि हमें भेजने की क्या जरूरत थी फोन नहीं कर सकता था ये सेवक जरा ज्यादा ही समझदार होते हैं वज्र मूर्ख और अपने को समझते कि हम गुरुजी से भी ज्यादा स्वामी जी से भी ज़्यादा और वही भरद्वाज जी ने तो कहा कि भरत जी महात्मा है भगवान से मिलने जा रहे हैं इनके रहने का इंतजाम करो और उन्होंने क्या इंतजाम किया सुनो रिद्धियों सिद्धियों की व्यवस्था श्रखचंद